बाल चौपाल बाल चौपाल सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम

बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं आपकी वर्षा दीदी दी। आज मैं आपको फिर से सुनाऊंगी एक कहानी इस कहानी का नाम है मैं अरे ये कहानी का नाम है मैं नहीं ये तो उस मेमने की आवाज है जिसकी ये कहानी है कहानी का नाम है जिज्ञासु मेमना और ये कहानी कहाँ से आई है मालूम आपको

ये कहानी कितने दूर से आई है चीन से आप तक आई है ये चीन की बाल कथा है और इसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोपल से तो सुनिए कहानी जिज्ञासु मेमना में

एक मेमना था वो हर बात जानना चाहता था वो बड़ा अध्ययनशील था और सवालों की झड़ी लगाता रहता एक दिन दोपहर को आसमान में काले बादल घिरे हुए थे सूर्य बाबा भी काले बादलों में छिप गए थे उमस और गर्मी थी हवा नहीं चल रही थी मेमना अपने बकरे दादा के साथ पहाड़ी ढलान पर घास चर रहा था घास चढ़ते चढ़ते अचानक उसने देखा की कई अबाबिले

जमीन से सटे हुए उड़ रही हैं। उसकी समझ में नहीं आया उसने सोचा मैं अबा पी ले तो ऊंचे खुले आसमान में उड़ान भरती हैं। आज वे इतनी नीचे क्यों उड़ रही हैं? उसने अपने बकरे दादा से सवाल किया बकरा दादा घास चरते हुए बोले मैं नन्हे मेमने जल्दी जल्दी घास चर लो

अबा बिलों के नीचे उड़ने का मतलब है कि बारिश होने वाली है मेमने ने बकरी दादा के आगे आकर फिर पूछा में अबा बिलों के नीचे उड़ने से आपको ये कैसे मालूम होता है कि बारिश होने वाली है बकरी दादा बोले मैं अबाब बिले कीड़े खाती हैं। जब मौसम साफ रहता है तो कीड़े ऊंचे आसमान में उड़ते हैं

और आबा ऊंचे आसमान में ही कीड़े पकड़कर खा लेती हैं। जब बारिश होने वाली होती है तो हवा में नमी बढ़ जाती है और कीड़ों के पंखों पर भाप जमा हो जाती है इसलिए कीड़े ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते फलता नीचे उड़ते कीड़ों को खाने के लिए अबाबिले भी नीचे उड़ के आती हैं। मैं हाँ अब मैं समझ गया

कहकर मेमना फिर घास चरने लगा मेमना और बकरा दादा भरपेट घास चरने के बाद तेजी से वापस लौटे चलते चलते रास्ते में अचानक मेमने ने देखा कि बहुत सी चीटियाँ लंबी कतार में मिट्टी के छोटे कन उठाए कुछ पेड़ के पत्ते लादे और कुछ अनाज के दाने लिए बिना रुके आगे बढ़ रही थीं। मिट्टी के टीले पर चीटियों का एक झुंड घर बनाने में व्यस्त था घर ऊंचा और मजबूत था

ये देखकर कर मीमने को बड़ा अजीब लगा और उसने बकरे दादा से पूछा में दादाजी जरा उधर देखिए चीटियाँ किस काम में व्यस्त हैं दादा ने हसते हुए कहा मैं वे अपना घर बदल रही हैं घर घर बदल रही हैं मिट्टी के टीले पर घर क्यों बना रही हैं मैं मैं क्योंकि बारिश होने वाली है

पहले वे निचली भूमि पर बसी हुई थी उन्हें बारिश के पानी से डर लगता है यदि घर ऊंची भूमि पर हो तो बारिश के पानी से कोई डर नहीं लगेगा अरे ऐसी बात है मैं हाँ मेमने अब जल्दी चलो मैं वे चलते चलते एक छोटी नदी के किनारे पहुँचे मेमने ने फिर देखा कि ईल मछलियों ने अपना सिर पानी की सतह ऐसी ऊपर उठा रखा है

उसने आश्चर्य के साथ पूछा मैं दादाजी मछलियां तो पानी के अंदर तैरती हैं, वे पानी की सतह पर क्यों आई हुई हैं? दादा आगे बढ़ते हुए बोले मैं बारिश होने वाली है सरिता के पानी में इन छोटी ईलों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है वे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आई हैं। मैं अरे

ऐसी बात है मेमने ने कहा मैं जल्दी चलो बारिश होने वाली है बकरा दादा बोले मेमना अपने दादा के साथ घर की तरफ लौट रहा था वह चलते हुए सोचने लगा जब अबापीले नीचे उड़ती है चींटियां अपना घर ऊंचे स्थान पर ले जाती हैं, तब इन सब का मतलब होता है कि शीघ्र ही बारिश होने वाली है छोटा मेमना

बकरे दादा के साथ घर लौट आया उनके घर में दाखिल होते ही झमाझम जम बारिश होने लगी मेमने ने फिर से पूछा दादाजी बारिश कैसे होती है मैं बकरे दादा ने धीरज से मेमने के प्रश्न का उत्तर दिया अपने दादा का जवाब सुनकर छोटे मेमने ने एक गीत की रचना की सूर्य की गर्मी पाकर

भाप बन उड़ता है जल भाप जमा हुआ आकाश में रूप बदल बन जाता बादल बादल लहराते मंडराते और हवा का पड़ता शोर भाप बनी है जल की बूंदे छाती है घटा

घनघोर घटाएं जब होती काली जल से हो जाती भारी घनघोर घटाएं जब होती काली जल से हो जाती भारी घनघोर घटा पानी बनकर

रिम झिम रिम झिम गिरती है पेड़ पहाड़ को नहलाती है। ताल तलैया भरती है ताल तलैया भरती है ताल तलैया भरती है बकरे दादा के पास लेटा हुआ मेमना गीत गाते हुए बारिश की आवाज सुनता रहा

जम जम करती तेज बारिश हो रही थी तो बच्चों ये थी कहानी जिज्ञासु मेमना आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल इस कहानी को हम लोगों ने लिया था बाल पत्रिका कोपल से। आपको ये कहानी कैसी लगी

और ये मेमना कैसा लगा जो कितने सवाल पूछता था कितना जिज्ञासु था आपको भी ऐसे ही होना चाहिए जिज्ञासु और मन में आए सवाल पूछते रहो बच्चों। तो अगर ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते है तो व्हाट्सऐप ग्रुप ऐसी जुड़ने के लिए नाइन सिक्स नाम और जिला लिख कर

फिर मिलेंगे बाल चौपाल बाल चौपाल, बाल चौपाल सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारिया